यदुर्ेरख्या चिस समाध्यायस्य मन्त्रिते व्याख्या प्रदे च आ यदुर्वेद के चालीसे अध्याय का सभाग औति व्याख्याणि भूता अष्ट मंत्री समाजि आत्मा निश्चित समस्त छंद गांधार इस मंत्र का दीर्घ साम आत्मा का निश्चित समस्त छंद और गांधार है अश्वर विषय कहा अब ईश्वर विषय को इस मंत्र में कहा है पदार्थः समपि भाषायामि यः विद्वान् जनः सु पुनः सर्वाणि खतिलानि भूतानि त्राणि अत्राणि रूपाणि आत्मन् परमात्मनि एव पश्यते विद्यासम एवार्थम् समिच्छति सर्वभूतेषु सर्वेषु प्रकित्यादिषु च आत्मानम् अस्ति सर्वत्र व्याप्नौ चित्तम् ततः अनन्तरम् अधुना चिकित्सती संतना हे मंत्रो यह जो विद्वान जन आत्म परमात्मा के भीतर एवं सर्वाणी सब भूतानी प्राणी अप्राणियों को अनुस्य विद्या धर्म और योगाभ्यास करने के पश्चात ध्यान दृष्टि ऐसी देखता है तू और जो सर्वभूत सब प्रद्ध्या के पदार्थों में आत्मा आत्मा को देता है वह विश्वास तथा पीछे न नहीं विशी संशय को प्राप्त होता ऐसा तुम जाना हे मंत्र जो लोग न्याय का आत्मा अंतर्यानी सबके दृष्टा परमात्मा को जान कर सुख रुख हानि लाभों में अपने आत्मा के पुण्य सब प्राणियों को जानकर, धारा किं के वेद मन्त्र मे अनेक बाते बला यस्तु सर्वाङ्गूतानि जो व्यक्ति सभी जट औतन आत्मन्तु एव अनुपश्ये सबको ईश्वर मेता सर्वभूतेषु च आत्मान और सी को आत्मा में देखता है तथा अन्य चिकित्सकी इसका परिणाम होता है व्यक्ति संदेह इसे नहीं हो जाता संशया व्यक्ति के जीवन में कभी कभी स्वादक के रूप में खड़ा होना संशय से ज्ञान की भी वृद्धि होती है यदि संशय न उठाए जाए तो किसी भी विषय का वास्तविक ज्ञान सामने नहीं आता संशय को न उठाया जाए संशय उठा उठा के बातों का उत्तर में ढूंढा जाए तो शुद्ध ज्ञान नहीं हो पाता परंतु मुख्य सिद्धांतों में भी संशय बना रहे तो व्यक्ति आचरण नहीं कर पाता शीर्षे के क्षेत्रों को समझना चाहिए न्याय दर्शनकार ने सूर्य पदार्थों की व्याख्या की है और उनमें से एक संशय है तो पूर्व पक्ष में संशय उत्पन्न करता है व्यक्ति के उसका समाधान जुड़ता है एक सीमागत संशय ज्ञान विज्ञान में कारण बनता है जो व्यक्ति कुछ पढ़ता लिखता नहीं कुछ ज्ञान की प्रणति नहीं करता उससे कहे के, पूछो क्या पूछोगे वो कहेगा मैं क्या पूछू मुझे कुछ याद ही नहीं है जब पढ़ने लगता है आगे बढ़ता तो है तो उसके मन में संशय उत्पन्न होते पर संशय के क्षेत्र किस क्षेत्र में संशय से क्या काम लेना चाहिए कहीं संशय संशय के रूप को छोड़ देता है और संशय जैसा दिखाई देता है कुछ कौन सा एक विद्यार्थी थे पढ़ते पढ़ते ऊंची कक्षा में चले गए वो छोटे थे बाद बड़ी अवस्था में चले गए तो उनसे बातचीत हो रही थी अंतिम तत्व जो है क्या है कि अंतिम तत्व क्या है यह तो मानने की बात है अंतिम तत्व क्या है अपने मानने के ऊपर है मैंने का अच्छा आप यह बताओ ये वृक्ष सामने खड़ा इस वृक्ष को हमें ए, क्या माने वृक्ष माने या नहीं माने वो कहेंगे तो मानने के ऊपर है वृक्ष माने या मत मानो ये तो मानने पर है मैंने कहा देखो वृक्ष में टक्कर मारो टक्कर सिर्फ घूट जाए तो फिर मानो ये भी मानू एक व्यक्ति के गाय वही बात है संसार तो है। स्वपुनव जे स्वन हाी घोडे दिखते मारकाटि है वैसे हता ये पेड खे ये मक है, ये हैनि स्वपुनव ठीक भूस कुग्या संशय ये स्वप्न अवसरे गता स्पन कट गी लड़ाईयां हो रही थी मर कोई भी नहीं और यहां काट दिया जाए तो क्या होगा जी क्या स्वप्नपत होगा स्वप्न में तो कई बार अगर क्या देखता अपने आप को मरिया देखता एक बार मुझे स्वप्न आया हम मर गया और मैं दूसरे लोग जो थे ना आस में मैं कहने का देखो हमारी मन में मर गया हूं मेरा था संकार कर दो तो कहता हमको इसी में संशय है तुम दृष्टांत जो दे रहे हो दृष्टांत ही भी है या नहीं है इसी में संशय है दृष्टांत स्वप्नता दे रहे हो शुप्न जो ऊटपटांग होते उसका दृष्टांत क्या बनेगा वो उलटा दृष्टांत का काम ही नहीं करेगा तो इसकी सीमाएं होती है गीता में एक बात कही अज्ञ असर्वधानश्च संशय आत्मा इनसे संशय मत करना हैं ये सीमा बताई जो अज्ञे है जानता मानता कुछ आता समझ में कुछ भी मूर्त है और अश्वर का ध्यान है और विद्वान वेद के वचनों को बिल्कुल नहीं मानता इसको संशय आत्मा का सभी को आत्मा सं कई बार कई लोगों को संशय संशय स्वागत हो जाते मुझे इस समय संशय दुर्गा तुमके रिश्त में गया है बच्चे बापा संशय मैं मुझे संदे ये बच्चे दी है या नहीं हो <laughs> संदेह तू है तो शरीरदारी मुझे जीवन संदेह मैं शरीर संदे, दारी हूं या शरीर में हूं सभी में संशय तो अजय असविधानश्च संशय आत्मा की निश्चय दी जो देव के ऊपर विश्वास नहीं करता ऋषि पर विश्वास नहीं करता स्वयं जानता नहीं उसको संशय आत्मा कहते उसका विनाश होता नहीं आप अचा करेंगे तो है। बना <coughs> इतना क्षेत्र ऐसा है जो शब्द प्रमाण के रूप पर रह देखिए उसको पार किया जाता है आज एक विद्यार्थी पढ़ता है वो बीस बातों में से पांच समझता है पंद्रह नहीं समझता प्रयास कालान्तर मे दश सम्यक् दस्सफी बाकी कालान्तर मे विद्वान् पद्र सम्यता पाफी वो, वो, वो, है, होती है, वो, वो बात सूक्ष्म विद्यार्थी आज तु पकोर ला कि इस् संशय के या मने विद्वान् बन पाल वेद के ऊपर संदेह नहीं करना फिर ऋषिकृष्ण ग्रंथ है जो उनको सत्य मान के चलना परंतु ज्ञान विज्ञान के लिए जहां तक परीक्षित विषय नहीं होता उसमें संदेह करके उसकी परीक्षा करके से निर्णय किया जाता अब ध्यान देना इसमें जब बात कही गई है बता जोमात्माणयों देखता सीप्राणी प्राणी कर मेखता सन्देहीता अति बी उपलब्धि व्यक्ति के मुख्य मुख्य सन्देह हो बाहक है ईश्वर के परि ज्ञाने ईश्वर क सहायता निवृत्ते अखो ईश्वर का ज्ञान केचि करे व्यक्ति उसको संदेह बना रहता है इतना बड़ा ईश्वर इतना व्यापक ईश्वर है कैसा होगा वो हो? पता नहीं कैसा है अच्छा जब ईश्वर का कोई ज्ञान हो जाता है ईश्वर की सहायता के व्यक्ति ईश्वर के विषय में आत्मा के विषय में संसार के विषय में संदेह नहीं हो जाता है। संदेह से रही के भी को करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर की उपासना करनी पड़ती हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम स्वयं ही तो नहीं है क्या हम द्रव्य तो नहीं है क्या ये संदेह में पड़ गया हम यह संशय जो उत्पन्न होता है कि मैं ही ईश्वर नहीं हूं तो समाधि अवस्था में समाधि लगने पर यह संदेह मिलेगा व्यक्ति को समाधि अवस्था में जीवात्मा अपने और ईश्वर के विषय में संदेह से पार हो दे जाता देखो, है देखो भ्रांति और संदेह दोनों मंत्र है या बोलो की का स्वरूप क्या है उल्टा निर्णय विपरीत ज्ञान सतप्रतिशत विपरीत ज्ञान उदान के रूप में पूरा विपरीत ज्ञान है ब्रह्मा है मत ब्रह्म है शत प्रतिशत यह निर्णय हो गया जवाब भ्रि अजि क्या आप भी बताओ तो रहा। इसको कहते हैं का और कते है आपते है मा दिमागरी दिमा ब्रह्महू हा भान्ति ये पूरि भ्रान्ति मि ब्रह्महू निर्णय ये पूरि भ्रान्ति और सन्देह का केगा एक से तो यह सुना तुम भी ब्रह्म और मत ब्रह्म एक से यह सुना इस सभी प्रकृति अलग अलग है वो बेचारा बीज में फिर उसके कहता है पता नहीं मैं ब्रह्म या ब्रह्म से अलग चीज हूं एक रस्सी मुनी थोड़ी पड़ी कल्पना करते हैं आप आए बाहर से रस्सी भू जाए अथवा और वस्त्र सुनाने थे और नहीं? तो तो तो आपने क्या सोचा को? और तो तो और आपने लिया और लिया साफ, साफ, साफ, साफ, आप का सोच र चल ी र समया सा कलगी भोले मे री पुन मुडि टुडि उसको निर्णय न काया पता नहीं, ये र है या अधीट बाली कठिना पी दू पी मिलाने वा म शुद्ध दूर दिने वा दा बोने वा मूले वा अनेक दा बोलने वा झू बोलने दाम बोलने वाला वा कचहरियों में झूठ बोलने वाला है, है, है, है, है। चौपट और झूठ बोलने वाला जो है ना वो तो जीत जाता है और छत्य बोलने वाला हार जाता है आप ये देखेंगे कि प्राय व्यापक रूप से व्यक्ति के लिए देखने में था कि झूठ सड़कपट से व्यक्ति धनवान बन रहे झूठ सड़क पट से नौकरियां मिलती है झूठ सड़क से बच्चों का प्रवेश होता है झूठ सड़क पट से कचहरियों जीतता है झूठ सड़कपट से पति पत्नी निर्वाह कते आकर् गुरुव जी का तु सोचने पता नहीं ईश्वर है या नहीं, नहीं है कोलि यदि ईश्वर ते मिलावट करणो मन् देता तो संशय जो है उभर के आता है और ईश्वर धर्म आदि पर जो श्रद्धा है उसको घराइय कर देना संशय भर के आता है इसलिए भ्रांति में और संशय में अंतर समझना भ्रांति तो शत प्रतिशत उल्टा निर्णय हो जाता है और संशयात्मक में बीच में बात लटकती है पता नहीं ये, ये है या तो ध्यान देना मंदिर में जो बात कही थी कि सारे भूतों में प्राणियों में जिन्हें जीवात्मा ईश्वर को देखता है और ईश्वर को से भूतों में देखता है तो संदेह नहीं रहता इसमें यह भी ध्यान देना आत्मा अपने विषय में ईश्वर के विषय में संदेह युक्त होता है ये संशय समाज में रहेगा तो ऋषि ने एक बात कही कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों को आत्मवत देखता है वो व्यक्ति मोक्ष का वही होता ये साथ है ये साध निभा जो व्यक्ति सभी प्राणियों को आत्मवत देखता है वो मोक्ष प्राप्त करता है अच्छा आपके कमरे में पीछे निकलाए तो आतंबर देखेंगे या नहीं, नहीं देखेंगे फिर मोक्षित होते बचारी अपना आता रखते थे रोटी बनाते थे पढ़ते थे ग्रुक्रो में वहां वो चुया खा जाती कई बारों के पीछे रखने के बाद और जब भी चुईया की थी और एकदम भागती फिर मुझे बताने लगे कि मेरे अंदर तो बड़ा आ गया मुझे जहां चुईया दीखती है वहीं द्वेष आ कमरे न भीडागे भीड रं जगानि मि आप क्या, क्या सोचते हो हे भगवान् ये जली से जली जगा जगा सोच्या आंवत् आतवत् मह्यं तु धरी बाना पडेगा मनुष्य पुष्प पक्षी कतङ्ग सब का कल्याण अपने आपनोवत मानना पड़ेगा इसलिए ऋषि ने लिखा अहिंसा का पालन करो और होगा यहां मन वाले शरीर से अहिंसा का पालन करो तो ध्यान देंगे आप जो व्यक्ति जड़ और चेतन उत्सव में ईश्वर को देखता है और जो ईश्वर को सारे प्राणियों में देखता है ईश्वर्म सारी प्राणी को देखता है वह धंधे में रहित हो जाता है और व्यवहार में सार में गया जो व्यक्ति अपनी हानि लाभ सुख दुख मान अपमान स्थान पतन को दूसरे प्राणियों के तुले देखता है वो बहुत कम हो जाता है अब व्या